समधे समधे का मिलन देख उपमा की देखी थकती है बस एक एक का था उत्तर लेखनी वही लिख सकती है जन्मी है इनके जगदम्बा जन्मा जिनके जग त्राता है उन महा भाग के उपमा में अद्वितीय पद ही आता है समय लग्न का जान कर जब सब गए विराज दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज शारदा फिर यहाँ हार बैठी उपमा फिर यहाँ लजायी है जब जग के सम्मुख जगदम्बा जग पति को भरने आई है मंडप सारा जगमगा उठा मिला उठी सब सबमणिया है जैसे वसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां है कार्य कराया जा द्विजो ने पद्धति के अनुसार शांत पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार राजा रानी ने प्रेम सहित पद पद्म पखारे रघुवर के हो उदय आकर मानो तब पुण्य जन्म जनमान तर के शंकर मनमान सरोवर में रहते जो कमल समान सदाम भावक भौरो के तरह भक्त करते जिनका गुण गान सदाम कलिपापताप नाशन हारे जिनसे अवतरि सुरसरी है जिनकी केवल रज को छूकर तर गई शाप से पथरी है उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़ भागी अपना बग आए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने जो आते अपने होने को प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं धोनी को इस प्रकार यति प्रेम से ओ हो कर बलिहार दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण प्रखार ग्रहण चार बखान अब दंपति करने लगे विधवत कन्यादान रानी उस समय हुई पुलकित छाती कुछ कुछ भर आई है सोचा जो अब तक अपनी थी वह अब हो रही पर है राजा ने सोचा तप क्या है यह कन्या कर दिखलाती है माँ बाप जिसे दे देते हैं उसकी ही वह हो जाती है फिर उसको ही सर्वस्व समझ सेवा में तत्पर रहती है उसको मालिक के तरह मान खुदासी बनकर रहती है यह आर्य जात के कन्या है यह आर्य देश का गौरव है जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत संभव है इतने में ब्राह्मण उठे वेद ध्वनि उच्चार सुमन वृष्टि के सुन सुने करके जय जयकार स्वर पांच तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में मालूम हुआ तब पांच तत्व आ गए नाचने मंडप में गिरजा जिस तरह हिमालय थे व्यासी थे श्री विश्वेश्वर को यो ही विदेघ ने विधिपूर्वक वे दे सौपी रघुबर को कौशल पति ने उस समय यह आनंद निहार इस दंपति पर वार दी संपत्य पार। जन तब य कहने लगे उठे शोभाकंद भक्त देखना चाहते भावर का आनंद मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे सत आनंदो में सत आनंद जब आशीर्वाद दे रहे थे गठजोड़ी के समेत जोड़ी, तब उठे भावरे लेने को ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आये न्योछावर देने को मणियो के अगणित खम्भों में चमके प्रतिबिंब वधू वर के मानो इस छवि परवारी है सब युगल रूप विश्वम भरके यारति अनंग होकर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं जे भरता नहीं दर्शन से तो फिर फिर दर्शन करते हैं जिनके मानवीय चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं उन राम जान के का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात मांग रहे थे वर वधू वचन पांच और सात भूल रहे हैं आज हम इन वचनों की शान किंतु लोक व्यवहार में यह रीति प्रधान वधु ने मांगे वर से वचन यह साथ मुझे अन्नपूर्णा की पदवी देना मेरी नान वधू ने मांगे वर ये साथ वधू ने मागे ये वर भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ भोजनशाला का प्रबंध सब रखना मेरे हाथ सुख दुख में सह बना कर लेना मेरी यार हो जाते हैं तब जब ये एक, एक मिल जाए वधू ने मांगे वर से यह यधू ने मांगे वचन ये सा मेरी देख रेख में रहना धन संपतया सारे आय व्यय हो मेरी संपत्ति के अनुसार वधू ने माँगे वचन ये सा वध ने मागे वचन ये सा, सा। अर्धांगने समझना मुझको मेरे प्राण धार अर्धांग समझना मुझको मेरे प्राण धार और रोके गे मत करना गुस्से का व्यवहार घर का आंगन रहे न खाली गोधन से भरतार, दूध दहे पर पूरा पूरा हो मेरे अधिकार मधू दे माँ गे वचन ये सात मधू दे माँ गे वचन ये सातुअकूल धर्म का करना नाम ऋतुअुकूल धर्म का करना कभी नियम मत भंग तीर्थयज्ञ दाना दे कार्य में रखना मुझको संग लोक युर् पर लोक सुधरने का लोक युर् परलोक सुधर का करना उद्योग ऋष जीवन में भी जीवन धन हो मेरा सहयोग वधू ने वर से साथ वधू ने नागे वचन ये साथ वधू ने नागे वचन ये सा